अतिसार ग्रहणे निदान का ब्रह्मन करते हुए धनंत्र जी महाराज ने कहा कि पित दोष से रोग की कि पीत कृष्ण हल्दी तथा नवांकर त्रिनवरण रक्त के रहित अत्यंत दुर्गंध पूर्ण दस्त होता है उसको तृष्णा मूर्छा स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है कफ जनित आतिशयक रोग के होने पर वही अभाग में दाह पाक सूल उड इस रोग में मलद रब्य युक्त न होने पर कठोर, भारी एवं घनी भूत रूप में गुदा भाग से बाहर निकलता है वह पिछल रहता है। उसी के अनुसार वह बहुत के कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्रोतों में पाया जाता है मल निस्सारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमान ज्वार मिचली और क्लेश की अनुभूति होती है शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसी के कारण वस्ति प्रदेश गुदा और उदर में भी भारीपन बना रहता है ऐसे रोगी को दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती हैं, जब वह बात पित तथा कपजन्न सभी दोस पूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, और रोगी के शरीर में सन्निपात जन्न अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उत्तम समस्त बात आदि त्रिदोषों के लक्षण से समन्वित ब भय चित्त के विछुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगी के उदर भाग का मल द्रवीभूत हो उठता है तदनंतर उस द्रव पूर्ण मल को यथा शीघ्र वायुओं को हिमार्ग से बाहर निकाल देता है अर्थात भय रोगी के मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती हो उठती है और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है वात आतीसार रोग के एक समान ही लक्षण बन जाते हैं, वैसे ही लक्षण सोखा जो में भी उत्पन्न होते हैं। कंचित तहा आतीसार रोग के दो प्रकार हैं। उनमें प्रथम साम है और दूसरी निराम। साम आतीसार रोग में मल आमल आम के सहित होता है, किंतु निराम आतीसार में आम दूसरे हित मल निकलता है। पुर में � साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है रोगी के पेट में गुड़गुड़ा हट विस्टम्बन वेदना और मुख प्रेशक होता है निराम के लक्षण साम से विपरीत होते हैं कफजन्य होने के कारण पक्को होने पर भी मल जल में नहीं डूबता है और अतिसार में सावधानी नहीं करता है। उसे ग्रह अत्यधिक मात्रा में किए गए दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग प्रादुर्भाव होता है जब रोगी के शरीर में साम यन्द्राम अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण उसकी अतिसार संज्ञा है यह स्वाभाविक आसकारी है यही अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी कभी आम सहित और कभी सान मल निकलता है, अन्य के जीर्ण होने पर कभी पक्क मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता है। और कभी बार-बार बंधाय ढीला दस्त होता है। यह रोग चिरकारी होता है, इसलिए इसे संग्रहनी कहते हैं। संग्रहनी चिरकारी तथा अतिसार आफ होता है। इस रोग में एक-एक मल की प्रवृत्ति का बार अथवा वह एक एक रुक रुक कर बाहर निकलता है। ऐसा यहां संग्रहणी रोग बात पित्त तथा कफ जन्य दोष से तो तीन प्रकार का हैं किंतु सन्न्यापात के दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह चार प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में सक्तता अग्निमांदय खट्टी ढक्कर मुख में लाला स्त्राव धूम निरग तमक ज्वर मूर्छा अरुचि तृष्णा थकान भ्रम अपच वामन कान में भनवनाहट और अंत्र भोजन ये ग्रहणी के पूर्व रूप हैं वातज ग्रहणी रोग में ताल, शोथ तिमिर रोग दोनों कानों में शब्द पसली अरु वक्षण और ग्रीवा में दर्द बार-बार विशोचका सब कुछ भोजन की इच्छा छुदा तृषा Aparat, kuka se voidaan karneesia ja थेन सहित मल ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं रोगी बातज रद्रोग गुल्म आर्समय पलीहा और पांड़ों की शंका करने लगता है देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बार-बार मल आता है गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है पित्तज ग्रहण रोग में रोगी पीला पीडित रहता है। पित्ताश्रयने के होने पर रोगी का मल द्रव रूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणी रोग होने पर रोगी को अन कठिनता से पस्ता है। उसको छरचराहट चर भरा बवंन होता है। उसे भोजन में आरुचि होने लगती है, उसके मुख में दाह होता है, उसको काफी युक्त खांसी आती है, उसके हृदय में भूखाई छूटत उसका हृदय पीडित और उधर भारी सा प्रतीत होता है, उस पर आलस से छा जाता है, उसे मिठी-मिठी टक्कर -मिठी और शरीर में सिद्धता आने लगती है, रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कप से युक्त मल होता है, जो भारी तथा अमलता के दोष से संरूद्ध रहता है, उस रूप में प्रायः मैथुन शक्ति एवं रोगी की रोग शक्� सारे प्रकारन में अंग-भंग नामक तीसरे अध्याय में जो विषम देखने एवं मंद नामक तीन पित्ताग्निया कही गई हैं, वे भी प्रहनी दूषक ही हैं, केवल सामाग्नी अथवा स्वास्थ्य की हेतु हैं। इस रोग में भी प्राणे को प्यास लगती हैं, अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती हैं। आर्शन सिद्ध होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृति चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में बात अव्याधि, अस्मिर, पथरी, त्वाई, मेह, जलोदर, भंगदर, वबासीर और ग्रहणी रोग होता है। ये आठों रोग महारोग माने गए हैं। इनका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य हैं। 188 अध्याय मूत्रघात निदान जी महाराज ने कहा है सुस्रोते अब इसके बाद आप मूत्रघात का निदान सुनें वस्ति पेंडवार्ताद प्रदेश से नीचे और मूत्र प्रवाहिक के ऊपर का भाग वस्तस्त्र मूत्र प्रवाहिवाली नाली मेट्र जिसको जननेंद्रिया कहते ह� कुहले के भाग के गड्ढे, वृषण और फाय नामक शरीर के ये छह अंग विशेष हैं, जो परस्पर एक दूसरे से संबंध और एक ही जगह ग्रहित हैं। इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्तिविशेष में चिद्र से संबंध रखता है, पेड़ अदौमकी है, इसमें चारों ओर से सूक्ष्म श्रावण के मुख्यांग से होकर श्राव होता रहता है, जिससे वास्तविक मूत्र से भरी रहती है, इन्हीं शिराओं से वात, पित्त आदि दोष भी वास्तविक में प्रवेश्य हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में विस प्रकार के रूप उत्पन्न हो जाते है ये रोग अत्यंत कष्टसाध्य हैं अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को बर्माहत करने वाले पीड़ा होती है। रोगी के पेंडो, वनक्षण और लंगभाग में भी कष्ट होता है। इस कष्ट से गुप्तांग के द्वारा होता हुआ मूत्र अल्पमात्रा में बार-बार निकलता हैं। वातज रोग में प्राणी को मूत्र काष्ट के साथ होता है पित्तज मूत्रघात होने पर मूत्र पीला लाल तथा दाह से युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है जब वह रोग कफ जो होता है तो उसे पेड़ और लिंग में भारीपन तथा स्ूर आ जाता है मूत्र पिछल और रुक-रुक कर होता है रोगी पर सर्व दोष जन्य घात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं जब वायु वस्ति के मुख को आच्छादित कर कफ मूत्र और वीर्या को शुष्क कर देता है उस समय रोगी के शरीर में आश्मरी नामक गाय का पित्त सुखकार गोरोचन बन जाता है वैसे ही वह अस्मरी रोग होता है प्राय सभी प्रकार की पथरिया कफ आश्रित ही होती है इस रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार से है इस रोग के होने में वस्ति में अवरोध होता है अथवा उसके सन्निकट अन्य किसी भाग में भी हो सकता है जिस भाग में होता है वस्ती भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी क्रश्चरता बनी रहती हैं। रोगी के मूत्र में आजामूत्र के समान गंध, ज्वर और आरुचि होती हैं। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी के नाभि लिंगमणि और वस्त के इस में कष्ट रहता हैं। अस्मेर द्वारा मार्ग अवरोध के कारण वहां उस समय पर्याप्त भाग में मूत्र फैल जाता है वह रुक-रुक कर बाहर निकलता है मूत्र निकालने पर रोगी को सुखाण अनुभूति होती है उस मूत्र का वर्ण गोमूत्र के समान या गोमूत्र के समान होता है